चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं अब दो तीन प्रश्न के बाद में आज का सेशन एंड होने वाला है तो अभी जो लोग और सवाल करना चाह रहे हैं वो लोग स्काइप पे हमारा जो आईडी है एट अभी से प्रश्न डाल के रख सकते हैं हाँ एम के वर्ल्ड हमारा जो आईडी है उस पर अभी से अपने प्रश्न भेज दें या फिर नाइन पर व्हाट्सएप पर कर दें अगले बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या फिर इसी सेशन के थ्रू लिया जाएगा अभी संजीव जी का एक प्रश्न लेते हैं जिनमें संजीव जी कह रहे हैं कि जीवन विद्या में मुझे समझ में आया है कि आत्मा के विकास क्रम में हमें मानव शरीर मिला है और अगला जन्म भी मानव होने के रूप में निश्चित है पर जैसा कि हमने सुना है अगले जन्म में मानव का शरीर तभी मिलता है जब अच्छे कर्म हो बाकी योनि में जन्म होना बुरे कर्मों का फल है दोनों में से क्या सही है देखिए ये जो अगले जन्म की बात है, है ना और भी लोग पूछते हैं कि भाई मैं दिन में सो जाता हूँ दिन भर काम करता हूं और रात में सो जाता हूं, तो सोने में मेरे को ऐसे सपने आते हैं तो मुझे क्या करना चाहिए पहले तो हमको ये समझ में आ जाए कि उठने के बाद क्या करना चाहिए पहले ये समझ में जाए फिर सोने के बाद क्या करना चाहिए समझ लेंगे ठीक इसी प्रकार से एक शरीर यात्रा में अभी क्या करना चाहिए पहले इसको ठीक से समझना जरूरी है है ना तो आज अगर ठीक होता है तो कल ठीक होना अपने आप ही सुनिश्चित होता है आज यदि ठीक थी नहीं होता है तो कल को सुनिश्चित कल को ठीक होने के लिए हम आज कुछ सुनिश्चित कर पाएंगे ऐसा नहीं होता है तो एक शरीर यात्रा जो आपके पास अभी है अभी मुझे लगता है अभी तो आप शरीर छोड़ने वाले नहीं हैं टाइम तो आया नहीं आपका तो पहले ये तय हो जाए कि इस शरीर यात्रा का क्या सदुपयोग है उसके लिए क्या लक्ष्य हो उसकी ठीक से पहचान हो उस लक्ष्य में हम किस प्रकार से अपने आप को लगाए और किस प्रकार से न्यायपूर्वक जिए है ना किस प्रकार से व्यवस्थापूर्वक जिए इसके लिए अगर अध्ययन नहीं हुआ है तो पहले अध्ययन करें समझें समझने के बाद अपने लिए एक वातावरण को बनाएं और वातावरण में जीने के लिए अपने साथ और अपने सभी व्यवहार को नियोजित करें ये पहला काम है अगर ये हम कर पाते हैं तब जाकर अपने आप ही कल को क्या होना है वो ठीक हो जाएगा है ना खाली उसको चिंता करने से इसको ठीक कर लेंगे ऐसा कोई रास्ता इसमें निकल के आता नहीं है और वो उसका कोई प्रमाण भी नहीं है मैं एक कह दो नहीं ऐसा करने से ऐसा होता है वैसा करने से वैसा होता है इसका क्या प्रमाण है मेरे पास जो आपको मैं बताऊं हमारे पास तो इतनी बात समझ में आई आज का दिन हमारे पास है आपके अंदर एक कामना है चाहत है है ना वो चाहत की पूर्ति के लिए आपके पास योग्यता है या नहीं है पहले उसको पहचानने की बात तो पहला काम चाहत पहचानने का दूसरा काम योग्यता है या नहीं अगर नहीं है तो योग्यता योग्य व्यक्ति को तलाशो और योग्यता है तो प्रमाणित करो जियो ऐसा इस पर अपने को ध्यान देना चाहिए बजाय ये है ना सोने के बाद सपने आते हैं उस पर ध्यान देना चाहिए या मरने के बाद क्या करने वाले हैं उस पर ध्यान देना चाहिए जो आज करते हैं जितने योग्य होते हैं कल भी उतना ही करते हैं ये बात हमको आज ही समझ में आ सकती है